महाभारत शांति पर्व एक सप्तती तमो सप्तमोध्याय धर्म पूर्वक प्रजा का पालन ही राजा का महान धर्म है इसका प्रतिपादन वाज कथम राजा प्रजा रक्षेन युजते धर्मेण नापराती ते ब्रोही पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह किस प्रकार प्रजा का पालन करने वाला राजा चिंता में नहीं पड़ता और धर्म के विषय में अपराधी नहीं होता यह मुझे बताइए समासे नैवते राजन धर्मान विस्तरे नैब धर्माणाम अवाप्यान भीष्म जी ने कहा राजन मैं संक्षेप से ही तुम्हारे लिए सनातन राज धर्मों का वर्णन करूंगा विस्तार से वर्णन आरम्भ करूँ तो उन धर्मों का कभी अंत ही नहीं हो सकता धर्मनिष्ठांुतव वेद व्रत सन्चयेता गृह गुणवत प्रत्युत्थसंग चरणवभिवाद्य अथ सर्वाणी कुी थाथा क्या सपुरोि जब घर पर वेद परायण शास्त्रज्ञ एवं धर्मीष्ट गुणवान ब्राह्मण पधारे उस समय उन्हें देखते ही खड़े हो उनका स्वागत करो उनके चरण पकड़कर प्रणाम करो और उनके विधिपूर्वक अर्चना करके पूजा करो तदनंतर पुरोहित को साथ लेकर समस्त आवश्यक कार्य संपन्न करो धर्म कार्यार्त्य मंगला प्रयुज च ब्राह्मणावाचय थाह तम अर्थ सिद्धि जयाशिष पहले संध्या वंदन आदि धार्मिक कृत्य पूर्ण करके मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करने के पश्चात ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थ वाचन कराओ और अर्थ सिद्धि एवं विजय के लिए उनके आशीर्वाद ग्रहण करो और च समो धृत्या च चारत यथार्थ प्रतिगृहणीया काम क्रोधौत भरत नंदन राजा को चाहिए कि वह सरल स्वभाव से संपन्न हो धैर्य तथा बुद्धि के बल से सत्य को ही ग्रहण करे और काम क्रोध का परित्याग कर दे। काम देषे न चाप्यर्थम प्रतिगृणा जो राजा काम और क्रोध का आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है वह मूर्ख न तो धर्म को पाता है और न धन ही उसके हाथ लगता है। कर्मसियो जयेतम तुम लोभी और मूर्ख मनुष्यों को काम और अर्थ के साधन में ना लगाओ जो लोभ रहित और बुद्धिमान हो उन्हें को समस्त कार्यों में नियुक्त करना चाहिए मूर्खो यदि कृतु कार्याणाम प्रजा क्ल्य योगे न काम क्रोध समन्वित जो कार्य साधन में कुशल नहीं है और काम तथा क्रोध के वश में पड़ा हुआ है ऐसे मूर्ख मनुष्य को यदि संग्रह का अधिकारी बना दिया जाए तो वह अनुचित उपाय से प्रजाओं को क्लेश पहुंचाता है बलिष्ठे न शुल्क न दंडे न था वेतने न प्रजा की आय का छठा भाग करके रूप, करके रूप में ग्रहण करके उचित शुल्क या टैक्स लेकर अपराधियों को आर्थिक दंड देकर तथा शास्त्र के अनुसार व्यापारियों की रक्षा आदि करने के कारण उनके दिए हुए वेतन लेकर उपायों तथा मार्गों से राजा को धन संग्रह की इच्छा रखनी चाहिए। करम यथा राजा योग क्षेम प्रजा से धर्मानुकूल कर ग्रहण करके राजा का नीति के अनुसार विधि पूर्वक पालन करते हुए राजा को आलस्य छोड़कर प्रजा वर्ग के योगक्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए गोपाई तार धर्म नृत्यम असंधित जो राजा आलस्य छोड़कर राग द्वेष से रहित हो सदा प्रजा की रक्षा करता है दान देता है तथा निरंतर धर्म एवं न्याय में तत्पर रहता है उसके प्रति प्रजा वर्ग के सभी लोग अनुरक्त होते हैं माधर्मेण लोभेन लिप्सेनागम धर्मस्या यो न शास्त्र पर भवे राजन तुम लोभवश अधर्म मार्ग से धन पाने की कभी इच्छा न करना क्योंकि जो लोग शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं उनके धर्म और अर्थ दोनों ही अस्थिर एवं अनिश्चित होते हैं अपशास्त्र पर राजा धर्मग्छति अर्थअस्थान चाचित तद्व्यम सर्वे मृश्यति शास्त्र से विपरीत चलने वाला राजा न तो धर्म की सिद्धि कर पाता है और न अर्थ की ही यदि उसे धन मिल भी जाए तो वह सारा ही बुरे कामों में नष्ट हो जाता है अर्थमूलोपहिंसा चुते स्वयं आत्मन कर जो धन का लोभी राजा प्रजा से शास्त्र विरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है वह अपने ही हाथों अपना विनाश करता है योधेन वाह लभे पय एवं राष्ट्र पीड़ित नवर्धते जैसे दूध चाहने वाला मनुष्य यदि गाय का धन काट ले तो उससे वह दूध नहीं पा सकता उसी प्रकार राज्य में रहने वाली प्रजा का अनुचित उपाय से शोषण किया जाए तो उससे राष्ट्र की उन्नति नहीं होती यो ही दोगते च नित्यम बिंदते पयः एवं राष्ट्र मुन भुंजानो लबते फलम जो दूध देने वाली गाय की प्रतिदिन सेवा करता है वही दूध पाता है ऐसे प्रकार उचित उपाय से राष्ट्र की रक्षा करने वाला राजा ही उससे लाभ उठाता है अथराष्ट्र राष्ट्र उपायन सुरक्षितं सुरक्षित जनयत्य तुलाम नित्यम क्रोध वृद्धि युद्धि ठिरा उपाय से राष्ट्र को सुरक्षित रखते हुए उसका उपभोग किया जाए अर्थात कर के रूप में उससे धन लिया जाए तो वह सदा राजा के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 पृथ्वी राजा के स्वजनों तथा दूसरे लोगों को सदा अन्न एवं सुवर्ण देती है तथा तुम माली के समान बनो कोयला बनाने वाले के समान न बनो माली वृक्ष की जड़ को सीसता है और उसकी रक्षा करता है तब उससे फल और फूल ग्रहण करता है परंतु कोयला बनाने वाला वृक्ष को समूल नष्ट कर देता है उसी प्रकार तुम भी माली बनकर राज्य रूपी उद्यान को सींच कर सुरक्षित रखो और फल फूल की तरह प्रजा से न्यायोचित कर लेते रहो कोयला बनाने वाले की तरह सारे राज्य को जलाकर भस्म न करो ऐसा करके प्रजापालन में तत्पर रहकर तुम दीर्घकाल तक राज्य का उपभोग कर सकोगे परचक्राभिया यदि अथ था निप्स अब्राह्मणे अब यदि शत्रुओं के आक्रमण से तुम्हारे धन का नाश हो जाए तो भी सांत्वना पूर्ण मधुरवाणी द्वारा ही ब्राह्मणेतर प्रजा से धन लेने की इच्छा रखो मां स्म ते ब्राह्मण दृष्टवा धनस्थम प्रचले अंत अप्यवस्थाया भारत भरत नंदन धन सम्पन्न अवस्था की तो बात ही क्या है तुम अत्यंत निर्धन अवस्था में पड़ जाओ तो भी ब्राह्मणों को धनी देखकर उसका धन लेने के लिए तुम्हारा मन चंचल नहीं होना चाहिए धनाभ्यो दथाशक्ति यथार्वन परिरक्ष राजन तुम ब्राह्मणों को सांत्वना देते और उनकी रक्षा करते हुए उन्हें यथाशक्ति यथा, यथा योग्य धन देते रहना इससे तुम्हें दुर्जय स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी एवं धर्मेण वृत्न प्रजास्तम परिपालय स्वतम पुण्यम जसो निपे कुनंदन कुरनंदन इस प्रकार तुम धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए प्रजाजनों का पालन करो इससे परिणाम में सुखद पुण्य तथा चिरास्थायी यश प्राप्त कर लोगे धर्मेण व्यवहारेण प्रजा पालय पांडव यदि ठिर जथा युक्त तो नादिबंधे नोक्षसे पांडुनंदन यदि ठि तुम धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए प्रजा का पालन करते रहो जिससे युक्त रहकर तुम्हें कभी भी चिंता या पश्चाताप न हो ऐसा परो धर्मो यद्रादा रक्षति प्रजा भूता नाम ही यथा धर्मो रक्षण परमा राजा जो प्रजा की रक्षा करता है यही उसका सबसे बड़ा धर्म है समस्त प्राणियों के रक्षा तथा तो उनके प्रति परम दया ही महान धर्म है दस्मा तस्मा देवं परम धर्मं धर्म मन धर्मको विदा यो रक्षणे युक्तो भूतेषु सुकुते दयाम इसलिए जो राजा प्रजापालन में तत्पर रहकर प्राणियों पर दया करता है उसके इस भर्ताव को धर्मग्य पुरुष परम धर्म मानते हैं यदन्नाकुरपम अरक्षण भयता प्रजा राजा वर्ष सहस्रेर तस्तम्छति राजा प्रजा की भय से रक्षा न करने के कारण एक दिन में जिस पाप का भागी होता है उसका परिणाम उसे एक हजार वर्षों तक भोगना पड़ता है यदंधा कुरते धर्मम प्रजा धर्मे न पालयन दस वर्ष सहसत्र भुंगते फलम देवे और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने के कारण राजा एक दिन में जिस धर्म का भागी होता है उसका फल वह दस हजार वर्षो तक स्वर्ग लोक में रहकर भोगता है जैति तान वापन होती प्रजाधर्मे न पालयन उत्तम यज्ञ के द्वारा गृहस्थ धर्म का उत्तम स्वाध्याय के द्वारा का तथा श्रेष्ठ तप के द्वारा धर्म का पालन करने वाला पुरुष जितने पुण्य लोगों पर अधिकार प्राप्त करता है धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने वाला राजा उन्हें क्षण भर में पा लेता है एवं धर्मम प्रहतने न कौंते परिपाल तथा पुण्य फल्वा नाधिपंधे निजो क्षसे कु नंदन इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक धर्म का पालन करो इससे पुण्य का फल पाकर तुम कभी चिंता में नहीं पड़ोगे पढ़ोगे स्वर्गलोके महतिम श्रिय प्राप्त पांडव असंभव धर्माणाम पांडुनंदन धर्म पालन करने से स्वर्गलोक में तुम्हें बड़ी भारी सुख संपत्ति प्राप्त होगी जो राजा नहीं है उन्हें ऐसे धर्मों का लाभ मिलना असंभव है तस्मा जो धर्म फलमायात सराज्यम धृत्यमानाप्य धर्मेण परिपाल इंद्रम तर्पय सोमेण काम सेना इसलिए धर्मात्मा राजा ही ऐसे धर्म का फल पाता है दूसरा नहीं तुम धैर्यवान तो हो ही यह राज्य पाकर धर्म धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करो यज्ञ में सोमरस द्वारा इंद्र को तृप्त करो और मनोवांछित वस्तु प्रदान करके श्रीनों को संतुष्ट करो ये श्री महाभारते शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व एक सप्तति तपोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में इकहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ